शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हें तदनंतर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया उन्होंने उस शिशु शरीर को धो कर विधिवत उसकी पूजा की फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए वहां उन्हें पहले पहल एक दांत वाला एक हाथी मिला उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया हाथी के उस शिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें ब्रह्मा जी कहते हैं तब शिवाज्ञा पालन संबंध में देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले स्वामीन आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करें इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिवेक्षा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था उसका मुख हाथी का सा था शरीर का रंग हरा लाल था चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी उसकी आकृति कमणीय थी और उसकी सुंदर प्रभाव फैल रही थी मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर कर वहाँ उपस्थित सभी लोग आनंदमग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई